शिव पुराण संहिता कहते हैं अब मैं विद्वान एवं ब्राह्मण भक्तों के लिए वर्ण धर्म का वर्णन करता तीनों काल स्नान अग्निहोत्र वायवी शिवलिंग पूजन दान ईश्वर प्रेम सदा और सर्वत्र दया सत्य भाषण संतोष आस्तिकता किसी भी जीव की हिंसा न करना लज्जा श्रद्धा अध्ययन योग निरंतर अध्यापन व्याख्यान ब्रह्मचर्य उपदेश श्रवण तपस्या क्षमा शौच शिखा धारण यज्ञोपवीत धारण पगड़ी धारण करना दुपट्टा लगाना निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना रुद्राक्ष की माला पहनना प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना ब्रह्म का पराशर स्मृति के ग्यारहवें अध्याय में ब्रह्मकूच का वर्णन इस प्रकार है गोमूत्र गोमयम क्षीर दधि सर्पी कुसोदक च पंच ग्य पवित्र गो कृष्णवर्णाया गोमूत्र कृष्णवर्णय श्वेताया सव गोम पयस्तताम्रवर्णा दधे कपिला घृत ग्राह्यम का वा मूत्रेक दद्लाद अंगुष्ठाधं तो गोमय क्षीर सप्तप दद्यादी तिपल मुचते घृतमेक दलमेक कुशोदक गायत्र गोमूत्रम गंधद्वारि गोमय आप्याये चीरम दधिक्राफस्था दधी तेजोशि शुक्रम देवस्थोदक प्रत्यंप्य मृचापूतएसनिध अपू ही श्रेष्ठिचाच्वालोड्य नानस्तोके मंत्र सत्ता बरास्तु ये दर्भा अछिन्नाग्राशुक एक तैरुत्य होंतव्यम पंचगव्यम यथाधि हिरावतीद विष्णुर्मास्तोके संति एक होंतव्य उत शेषं पिबे ईज आलो्य प्रणवन निर्म्य प्रणव तो उधत्य प्रणवन जस्वस्थी ग पाप देहे ठतिना ब्रह्मकूज दहे सर्व जथवाग्निवेन्धव पवित्र त्रिशुलोकेशरधिष्ठि गोमूत्र गोबर दूध दही घी और कुशा का जल ये पवित्र और पाप पापनाशक पंचगव्य कहे जाते हैं कुसुदक मिश्रित पा पंचगव्य ब्रह्म कुर्च कहलाता है ब्रह्म कुर्च का विधान करने वाले को उचित है कि काली गौ गो का गोमूत्र, सफेद गौ गो का गोबर तांबे के रंग की गौ का दूध लाल गौ का दही और कपिला गौ का घी अथवा कपिला गौ का ही मूत्र गोमूत्र आदि पाँचों वस्तु लाए पहला पल गोमूत्र, एक पल गोमूत्र, आधे अंगूठे भर गोबर सात पल दूध तीन पल दधि एक पल घी और एक पल कुश, कुशा का जल ग्रहण करें गायत्री मंत्र से गोमूत्र गंध द्वारा मंत्र से गोबर आप्याजस्व मंत्र से दूध दधि दधिक्राम मंत्र से दही तेजो से शुक्र मंत्र से घी और देवस्वा मंत्र से कुशा का जल ग्रहण करें इस प्रकार ऋचाओं से पवित्र किए हुए पंचगव्य को अग्नि के पास रखें आपोहिष्ठा मंत्र से गोमूत्र आदि को चलाए मानस्तो के से अभिमंत्रित करे मथे विष्णु हो माँ नस्तो के और संवती इन ऋचाओं द्वारा अग्रभाग से युक्त सात हरित कुशाओं से पंचगभव्य का होम करे होम से बचे हुए पंच को ओंकार पढ़कर मिलाए ओंकार उच्चारण करके मथे ओंकार पढ़कर उठाए और ओंकार उच्चारण करके द्विज पीवे जैसे अग्नि काठ को जलाता है वैसे ब्रह्म कुर्च मनुष्यों के त्वचों और हाड़ों में टिके हुए पापों को जला देता है देवताओं से अधिक होने के कारण ब्रह्म कुर्च तीनों लोकों में पवित्र हुआ है पान प्रत्येक मास में ब्रह्म कुर्च से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना संपूर्ण क्रियान्न का त्याग श्राद्धान का परित्याग बासी अन्न तथा विशेषतः यावक कुल्थी या बोरोधान का त्याग मध्य और मध्य की गंध का त्याग शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म है ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये है क्षमा शांति संतोष सत्य अस्त्य चोरी न करना ब्रह्मचर्य शिवज्ञान वैराग्य भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति इन दस धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है